श्रवण कुमार श्रवण कुमार अपने माँ बाप की देखभाल बड़े प्यार से करता था उसके माँ बाप अंधे थे और बूढ़े भी कई दिनों से उनकी तीर्थ यात्रा करने की इच्छा थी वे अकेले तो जा नहीं सकते थे इसलिए श्रवण ने उनकी इच्छा पूरी करनी चाहिए मजबूत लकड़ी और दो टोकरियों से एक कावर बनाया माँ बाप को उन टोकरियों में बिठाकर कंधे पर लाद तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ा गाँव वालों ने उसे देखकर मन ही मन दुआएं दी श्रवण कई शहर नदिया पहाड़ आदि पार करता गया सभी जगह लोग उसे आश्चर्य से देखते प्यार से खैरियत पूछते ऐसा अनोखा दृश्य देखकर लोगों की आंखें भर भराती इस तरह कई महीने बीत गए एक दिन वे घने जंगल के बीच से गुजर रहे थे अचानक पक्षियों ने चीखना शुरू कर दिया हिरण के झुंड भयभीत होकर भागने लगे खरगोश अपने बिलों में छिप गए निर्भीक श्रवण के मन में भी डर जागा अंधेरा होने लगा था एक पेड़ के नीचे तीनों आराम करने के लिए रुक गए श्रवण के पिताजी ने पानी मांगा तब श्रवण ने देखा कि कावर में टंगा हुआ पानी का कलश खाली था मैं जाकर पानी लाता हूं कहते हुए श्रवण निकल पड़ा थोड़ी दूर गया तो कल कल बहती हुई एक नदी दिखाई दी उसने कलश को पानी में डाला कलश में पानी भरते समय गड़गड़ की आवाज हुई तभी वहां शिकार खेलने आए राजा दशरथ ने भी वही आवाज सुनी राजा दशरथ को भ्रम हुआ कि हाथी पानी पी रहा है उन्होंने बाढ़ छोड़ा मगर इंसान की चीख सुनकर राजा घबरा गए राजा दशरथ आवाज की दिशा की ओर दौड़ पड़े वहां श्रवण को दर्द दर्द से तड़पते हुए देखकर वे बहुत दुखी हुए दशरथ ने कहा महात्मन मुझे माफ कर दो मैंने समझा कि कोई हाथी पानी पी रहा है और गलती से मैंने तीर छोड़ दिया श्रवण दर्द से कराता हुआ बोला मेरी चिंता छोड़िए मेरे माँ बाप प्यास से तड़प रहे हैं उन तक यह पानी पहुंचा दीजिए श्रवण की कहानी सुनकर राजा दशरथ को बहुत अफसोस हुआ हाय, अपने माँ बाप की कितनी प्यार से सेवा कर रहा है ऐसे महान व्यक्ति पर मैंने तीर चला दिया जल्दी से पानी ले जाइए यह कहते हुए श्रवण के प्राण निकल गए दशरथ ने उसके शरीर को अपने कंधे पर लादा और दूसरे हाथ में पानी का कलश लेकर चल पड़ी पैरों की आवाज सुनकर श्रवण के माँ बाप बोले बेटा आ गया क्या इतनी देर क्यों हुई हम डर गए थे कि तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया जल्दी से पानी दो दशरथ शर्म के मारे सिकुड़ गए कांपते हाथों से पानी दिया फिर उन्हें श्रवण की मृत्यु का समाचार सुनाया श्रवण के मां बाप के दुख की सीमा नहीं रही वे जोर जोर से विलाप करने लगे उनके रोने की आवाज से पूरा जंगल गूंज उठा और दुख का वातावरण छा गया कैसे इन बुजुर्गों को सांत्वना दू दशरथ को समझ में नहीं आया उन्होंने कहा आज से आप मुझे अपने बेटे के रूप में स्वीकार कीजिए मेरे साथ चलिए दोनों ने कहा श्रवण के बिना हम जी नहीं सकते यह दुख हमसे सहा नहीं जाएगा जिस दिन तुम्हारा बेटा तुमसे बिछड़ेगा उस दिन ही तुम्हें हमारे दुख का एहसास होगा यह कहकर दोनों ने प्राण त्याग दिए कई साल बाद दशरथ को अपने बेटे राम से बिछड़ना पड़ा वह उस दुख को सह नहीं पाए और खूब रोए तब श्रवण के पिताजी के शब्द उनके कानों में गूंजने लगे